आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधु नाइनटी पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सलामी जिंदगी कार्यक्रम में हम लोग अबाउ सिक्सटी जो सीनियर सिटीजन हमारे बड़े बुजुर्ग है उनको बुलाते हैं और उनके जीवन की कुछ खास बातें हम सुनते हैं उससे हमें बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती हैं तो ऐसे ही कुछ खास अनुभव सुनाने के लिए हमारे साथ धर्म सिंह दीमान जी है जो हरियाणा करनाल से बिलोंग करते हैं और शिविर भी अटेंड कर चुके हैं माउंट आबू के तीन दिन का और यहाँ यात्रा भी इस समय कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने हेल्दी हैं सिक्सटी फाइव में भी अच्छी तरह से अपनी यात्राएँ कर रहे हैं बातचीत करते हैं खुद अच्छी तरह से हेल्दी वेल्दी हैं तो आइए उनका स्वागत करते हैं आप सभी की तरफ से धर्म सिंह दीमान जी का बहुत बहुत स्वागत थैंक यू जी सब भाइयों को नमस्कार जो मेरे के सुन रहे हैं मैं आपको अपनी जीवन यात्रा शुरू जहां से होती है मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं चाहूंगा कि आप अपनी बचपन की कुछ खास बातें हमें सुनाइए मेरा जन्म एक एक यानी एक तीन उन्नीस को हरियाणा में करनाल डिस्ट्रिक्ट में अंजन थली गाँव मेरा अंजन थली है जहाँ पर अंजनी माता जी के यहाँ हनुमान जी पैदा हुए थे बड़ा धार्मिक स्थान है और मैं वहाँ पर पला बड़ा हुआ हूँ मेरे पिताजी एक मिस्त्री के रूप में काम किया करते थे और मैं उसके बारे में सोचता हूँ कि वो हमारे भगवान यानी माता पिता भगवान ही के तौर पर होते और पहले भगवान थे वो मेरे क्योंकि हम तो हमारे पिताजी उस टाइम इतना वो अवेयरनेस नहीं थी हमारे पिताजी के तेरह बच्चे थे हम आठ भाई हैं पाँच सिस्टर हैं और सब अलाइव हैं भगवान की दया से सब जिंदे हैं और उनकी मेहरबानी से हमारे पिताजी ने हम सबको पढ़ाया लिखाया और इस मैं भी एच डी ओ रिटायर हुए हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से और मैंने जब पढ़ाई शुरू की हमारे गाँव से नीलो कोई लगभग छः किलोमीटर दूर पे है उस टाइम साइकिल वगैरह भी हमारे गांव में केवल तीन चार हुआ करते थे और घड़ी का तो नाम ही नहीं था उस टाइम लोग भाग टाइम रात को सूर्य चंद्रमा को देख के ही पानी का उपयोग किया करते थे नहरों से और उसके बाद हम भी गांव से सुबह पैदल जाया करते थे छः किलोमीटर और वापसी में जब आया करते थे वहाँ से हम घास फूस काट के अपना सिर पर रख के फिर गाँव में लेके आते थे फिर उसको काटते थे टोक का मशीनें होती थी हाथ से चलती थी आजकल तो मशीनी युग है मशीनी युग में तो आजकल दो मिनट में कट जाता हाँ है मगर हम हाथ से काट दिया करते थे उसके बाद फिर चारा डंगरों को दिया करते थे और ये ऐसे लीला चलती रही जब तक हमारी बारहवीं क्लास हमने पास किया उसके बाद मैंने वहाँ पर डिप्लोमा ज्वाइन किया नीलो खेड़ी में वहाँ हमारी पॉलीटेक्निक है नीलो खेड़ी में गवर्नमेंट ऑफ यानी हरियाणा की वहाँ से मैंने डिप्लोमा किया सिविल इंजीनियरिंग का और जब हमारे नंबर कम आते थे हमारे पिताजी कहते थे भाई जैसे मैं मजदूरी करता हूँ तुम भी ऐसे किया करो नहीं तो आप अच्छे पढ़ो लिखोगे तो कोई ऑफिसर बनोगे तो मैंने एक धारणा कर लिया और मैंने बिल्कुल एकदम यानी स्टडी के लिए रात रात को ग्यारह बारह बजे तक पढ़ता था और आप यकीन नहीं करोगे जब मैं पेपर देने जाता था मुझे रात को ही पता लग जाता था ये पेपर में आएगा और I have passed my examination more than 80% in every years. ईयर्स और मैं आई वाज कम्स टू दैकेंड इन हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश और उसके बाद मुझे जॉब की कोई कमी नहीं थी अपने आप ही ऑफर लेटर आते थे हमारे पास और मैंने फिर जॉब ज्वाइन करी हाउसिंग बोर्ड हरियाणा में उसके बाद चार साल छोड़ के फिर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में चला गया वहाँ सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन जो फूड सप्लाई के लिए गोडाउंस तैयार किया करती है और जिसमें हमारा फूड स्टोरेज किया जाता है धर्म सिंह जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बचपन की बातें हमें ताज़ा कराई हैं और स्कूली लाइफ में जो आपके बहुत ही आदर्श टीचर रहे उनके बारे में बताइए टीचर तो ऐसे है जी टीचर जब गुरु माँ बाप एक ही बात होते थे क्योंकि हम लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट किया करते थे यदि हम कहीं गाँव में भी यदि इस मास्टर जी के सामने आ जाते थे तो मास्टर जी को देख के हम लुक जाते थे कभी कल हमें वहाँ पर क्या थी एक प्रथा थी जो कोई काम नहीं करता था सुबह उसके हाथ में झाड़ू पकड़ा देते थे और सफाई करवाते थे सारे स्कूल की वो इसलिए पढ़ना ज़रूरी था मास्टर जी कहते थे यानी नहीं पढ़ोगे तो मैं सबको कल ऐसी सज़ा दी जाएगी आपको याद रखोगे इसलिए हम स्कूलों में यानी मास्टर जी का इतना सम्मान किया करते थे जो अब नहीं है अब तो ये है बच्चे भी टीचर के सामने खड़े हो जाते हैं देख लूँगा मैं तुझे क्या करते हो तुम मगर उस टाइम का जो गुरुजी, यानी असली गुरुजी, जी मास्टर जी ही हुआ करते थे जब भी पढ़ते थे हमारे एक बार ड्राइंग टीचर हमारे घर आ गए और तो वो हमारे पिताजी को कहने लगा, ये बहुत होनहार बालक है और इसका ड्राइंग बहुत अच्छी है इसको अच्छी जगह किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में दाखिल कराइएगा ताकि ये कोई अच्छा ऑफिसर बन जाए और टीचर को तो ऐसे हम क्योंकि मैं जब डिप्लोमा किया करता था वहाँ एक एसेसमेंट कमेट आया करती थी जो तीन बच्चों को तीन यानी तीन कैटेगरी के बच्चों को चेक किया करती थी एक होती थी टॉपर एक होता था सेकंड एक होता था थर्ड तो मैं टॉपर में आता था तो टीचर एक हमारा बैठा था तो हम जब वो असमेंट आई हो तो मैंने सब आंसर लगभग उनको दे दिया था उसने पूछा व्हाट इज टावर बोल्ट अच्छा मेरे बारे में मैं मुझे भी इतना नहीं नॉलेज था टावर बोल्ट क्या है तो हमारे जो टीचर में बैठा था उसने ऐसे ऊपर करके आँखें किया तो मैं उसी टाइम समझ गया टावर बोल्ट इज मखध दिस वन ऊपर लगता है ये दरवाजे के ऊपर लगता है ना जो उसने केवल आँख ही किया था उसको मैंने पकड़ने में एक भी मिनट नहीं लगाई मैंने उसी टाइम बता दिया और वो वो सब लोग खुश हुए उस टाइम फिर बहुत ही अच्छी बात धर्म सिंह जी आपने बताया अपने बचपन की कुछ स्कूल लाइफ की कुछ खास यादें जो है अभी भी आपके जहन में है और जितना हम उन बच्च, बच्चों बचपन की यादें याद करते हैं तो उतनी खुशी होती है चलिए दोस्तों और भी बहुत सारी बातें हम धर्म सिंह जी से करेंगे लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और सुनते एक बहुत ही प्यारा सागी आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर सुनते रहो मुस्कुराते रहो निर्गुण आ रही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 जग के जो स्वामी हो इतनी तो अरज सुनो है पथ में अंधियारे दे दो वरदान में पुजियारे ओ पाल हे निर्गुल हो यारे तुम रे बिंद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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही अच्छा लग रहा है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में हमारे साथ धर्म सिंह जी हैं जो सिक्सटी प्लस हैं और बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने बताई अपने स्कूल लाइफ की आइए आगे बढ़ते हुए वो अपना करियर कैसे बनाए कहां, कहां उन्होंने नौकरी की है और उस समय उनको क्या क्या परेशानियाँ झेलनी पड़ी वो सारी बातें अभी हम सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से फिर से एक बार सुनते हैं धर्म सिंह जी को मैंने अपनी सर्विस सबसे पहले यानी हाउसिंग बोर्ड हरियाणा में की है वहाँ तीन चार साल मैंने लगाए उसके बाद वहाँ पर क्या था हम सुबह सुबह जब अपनी ड्यूटी पे जाते थे आठ बजे और हम ये सोचते थे ये हमारा अपना पर्सनल काम है मगर आज वो नहीं है आज तो सिंपली ये देखते हैं तनख्वाह हमें कितनी मिलती है और काम हम कुछ ना करें मगर उस टाइम ये क्या था यदि तनख्वाह को कोई बात नहीं थी हमें मेरे को जब तनख्वाह शुरू में मैं ज्वाइन किया दो मुझे मिलते थे और दो सौ में भी 50 रुपये में कमरा 50 रुपये में रोटी और साइकिल होता था साइकिलिंग करते थे अब तो मोटरसाइकिल होती है उसमें 100 तो रुपये का तो तेल ही पड़ जाएगा रोज़ का सर्विस तो उसके बाद क्या था 100 रुपये घर भी भेज देते थे घरवाले भी खुश हम भी खुश मगर दो में देखो कितनी ज़िंदगी अच्छी व्यतीत होती थी मगर आज तो वो ज़िंदगी यदि मैं जीना भी चाहूँ तो सत्तर अस्सी हज़ार से कम तो नहीं मैं कर सकता पर सर्विस में क्या किया जब हमारे ऑफिसर थे वो भी हमें बहुत भाई कहते सुबह आना है जब तक काम नहीं ख़त्म होना जब तक नहीं जाना है हम सुबह आठ बजे अटेंड करते थे और रात के ग्यारहवीं बज जाते थे दस प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट लाइफ होती थी हमारी हाउसिंग बोर्ड में हमने क्वार्टर बनाए थे हमने सेक्टर सबसे पहले फ़रीदाबाद सेक्टर सात में किए थे वहाँ पर हमारे सात क्वार्टर बनाए थे हमने सेक्टर सात में और वहाँ पर राष्ट्रपति जी ने हमारा आके वहाँ पर उद्घाटन किया था उस कॉलोनी का तो बहुत अच्छी शुरुआत थी उसके बाद हमारा कुछ आपस में हमारे ऑफिसर के हमारे विचार नहीं मिले तो इसलिए मैंने वो सर्विस छोड़ दी उसके बाद मैं सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन में ज्वाइन किया और वहाँ 1976 सेवेंटी में मैंने सबसे पहले आंध्रा में ज्वाइन किया मेडक और मज़े की बात यह है मैंने कभी दिल्ली को देखा ही नहीं था जब मैं यानी पता तो लग गया मैडक में आंध्रा के अंदर पोस्टिंग हुई तो मैंने सोचा अब जाएगा कैसे उसके बाद क्या हुआ हमने जी दिल्ली पहुंचे दिल्ली स्टेशन पे बात किया वो कहते गाड़ी यहां से तो नहीं जाती और मैं कहां से जाते वो कहते काले खां से जाती है उधर साउथ इंडिया के लिए गाड़ियाँ तो जी हम काले खांव पहुँचे वहाँ से गाड़ी पकड़ी और जी हम हैदराबाद पहुँच गए हैदराबाद मैंने वहाँ देखा बहुत बढ़िया अच्छा है बस स्टैंड जब मैंने देखा सेमी सर्कुलर बस स्टैंड था वो मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ही देखा था टीन से बना हुआ था बहुत अच्छा बस स्टैंड था वहाँ उतरने के बाद जब मैंने बस पकड़ी तो मैडक के लिए मैडक वो जगह है जहाँ पर इंदिरा गांधी ने सबसे पहले एमरजेंसी के बाद जो इलेक्शन लड़ा था वो वहाँ पर सबसे पहले उसने इलेक्शन लड़ा था क्योंकि यहाँ से तो वो हार गई थी वहाँ पर उसने वो सेफ सीट समझी थी वहाँ पर इसलिए उसने वहाँ पर इलेक्शन लड़ा तो हम मेडक पहुँच गए जी मेडक में पहुँचने के बाद मुझे लैंग्वेज प्रॉब्लम आई क्योंकि हम तो नॉर्थ इंडियन थे वहाँ साउथ की तो आंध्रा तेलंगा भाषा चलती थी तेलंगाना तो मैंने कहा भाई अब कैसे काम चलेगा मैं एक पान की दुकान पे वैसी मैं थोड़ा पान पून कभी चलो खा लेते थे मैंने उससे पूछा भाई भाई जान एक वेयर हाउस का गुडाउन है उसने कहा हाँ जी है है बीएम उस वो बोलता है वो बीएम बोलते थे वहाँ उसमें साउथ इंडिया में बी एम गुडाउन है माँ जी तो उसने वो मैंने सोचा ये भाई मुस्लिम भाई है और उस वो मेरे को उसने बहुत हेल्प की क्योंकि हिंदी और मुस्लिम लैंग्वेज में उर्दू लैंग्वेज में कोई फर्क नहीं था तो फिर मैंने वहाँ जाने के बाद प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो सबसे पहले मैंने मुस्लिम भाई को ही अपने असिस्टेंट लगाया ताकि मुझे लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम ना आए और वो मेरे को कन्वर्ट करके बताता था वो ये है, है वो है उसके बाद तो मैं भी भाषा सीख गया था यानी हंड्रेड तक तो गिनती ले कर सकता था ओकटी रेंडू मोड़ू नालू आयू आरू एड़ू एन मदी तो मदी पादी पदकुंड यानी मैं उसके बाद मैंने क्या किया सबसे पहले यदि आपने इस पर यहाँ पर अच्छा काम कराना तो लैंग्वेज ही सीखनी पड़ी और मैं आप यकीन न करो मैं यदि आदमी की अंदर अच्छी यानी ताकत हो सुन सीखने की तो मैंने तीन चार महीने के अंदर मैं उनका पेपर पढ़ना शुरू कर दिया था और लैंग्वेज भी बहुत अच्छी तरह बोल लेता था और उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उसके बाद तो मैं ऑल ओवर इंडिया में घूमा आंध्रा में असम में यानी उड़ीसा में हरियाणा पंजाब यानी हिमाचल प्रदेश सब जगह मैंने काम किया है एक मैंने अमृतसर में सबसे पहले वहाँ पर सन सेवन में वहाँ पर एयर कार्गो कम्प्लेक्स बनाया था जहाँ से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है वहाँ से सबसे पहले जब फ्लाइट वहाँ पर अफ़गानिस्तान से आया करती थी यहाँ से यहाँ से सामान ले जाते थे वहाँ से फ्रूट वगैरह ड्राई फ्रूट आया करते थे और हमने वहाँ भी बड़े मज़े थे जब तो ओपन था एयरपोर्ट ऐसी कोई बात नहीं थी हम कोई वहाँ सिक्योरिटी नहीं होती थी अब तो सिक्योरिटी बहुत है ओपन एयरपोर्ट होता था जब मर्जी जाके बैठ जाते थे एयरपोर्ट में गर्मी लगती थी तो वहाँ जा ठंडी हवा ले जाते थे अब तो कोई एयरपोर्ट के अंदर बढ़ने भी नहीं देगा ये कितनी उस टाइम अच्छा मोटर था एटमोसफियर बहुत ही अच्छा था उस टाइम अब तो देखो जी सब सिक्योरिटी सिक्योरिटी सबको सिक्योरिटी चाहिए और उसके बाद मैंने जी आ, स, मैं 2010 में रिटायर हुआ आसाम से हुआ था और मैंने जिंदगी का अपना आनंद पूर्वक बड़ा अच्छा सर्विस किया और सब ऑफिसर मेरे से सब खुश रहते थे अच्छा धर्म सिंह जी ये बात बताइए जैसे कि एयरपोर्ट के बारे में आप बता रहे थे उस समय सिक्योरिटी नहीं था तो क्या प्लेन्स वगैरह जाते होंगे ना वहाँ पर आना जाना लेकिन फिर आप कैसे अंदर चले जाते थे अंदर वहाँ पर एक्चुअली क्या गेट ही नहीं थे वहाँ वा, वहाँ पर जब हमारी क्रिकेट टीम आती थी हमने उनसे मिलते थे कपिल देव वगैरह अजहर वगैरह जिससे मिलते थे वहाँ तो गेट ही नहीं थे आप तो गेट लगा दिए सब जगह परमानेंट जब तो वहाँ बैठते थे वहाँ कंटीन भी होती थी वहाँ पर हम चाय पानी भी पी के आते थे कभी कभी न, यानी ब्रेकफास्ट करते थे कभी कभी डिनर भी कर कर लेते थे और हमारी अच्छी दोस्ती थी उसे कंटीन वाले से भी हाँ बहुत अच्छी थी तो उसके बाद हमारे जब हमने बिल्डिंग बनाई थी वहाँ पर क्या था वो जगह एयर फोर्स की थी तो एयरफोर्स के लिए हमने वहाँ एक स्कूल भी बनाया क्योंकि वो फिर नहीं तो क्योंकि उनकी जमीन को हमने वहाँ पर छोटा एक स्कूल था उसको तोड़ के हमने बिल्डिंग बनाई थी तो उसके बदले में हमने उनको बहुत अच्छा एक बड़ा स्कूल बना के दिया था और वहाँ पर स्कोर्डिलेटर होते थे मिस्टर वालिया तो अब तो बेचारे शायद हैं या न मैं दुआ करूँगा होना चाहिए उनको भी तो उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती थी हमारी और बड़े अच्छे संबंध थे हम जाते थे उनकी कैंटीन में भी जाते थे आते रहते थे और मोस्टली हमने अपनी ज़िंदगी का भरपूर आनंद उठाया सर्विस के ये नहीं हमने काम करके दिखाया और हमारे को सब ऑफिसर लायक करते थे इवन दोज हमारे जितने भी मेरे कोलीग थे वो मुझे गुरुजी के कहकर ही पुकारते थे आज भी जब मैं मिलता हूं तो मुझे गुरुजी ही कह के पुकारते धर्म सिंह जी सब जगह बदली होता था तो उस समय वहाँ पर कैसे आप मैनेज करते थे शुरुआत आज ट्रांसफ़र हो जाता था ना तो ट्रांसफ़र में एक बार तो परेशानी होती थी क्योंकि हमें पता था ये ऑल ओवर इंडिया की जॉब है तो हम वी हैव टू ज्वाइन वो तो जाना ही पड़ेगा नौकरी करनी है तो एक बार क्या हुआ जब मेरी बड़ी बिटिया की तो शादी हो गई थी छोटी बिटिया की शादी के लिए मैं कोई वर अच्छा ढूँढ रहा था तो इन द मेन टाइम मेरी बदली आसाम में कर दी और गुजरात था मैं उस टाइम तो हमारा ऑफिसर था कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी कोई कॉन्ट्रैक्टर के साथ उसने कंप्लेंट किया और मेरे को असम में भेज दिया गुजरात से सीधा तो उसके बाद फिर मैंने एक साल के करीब करीब डेढ़ साल की मैंने फिर छुट्टी काटनी पड़ी क्योंकि हमारा सामाजिक कार्य जो होता है जो हमारे संबंध हैं बेटिया की शादी करना वो तो बहुत जरूरी था नौकरी से भी ज़्यादा जरूरी था तो उसके लिए मैंने एक बार तो जरूर छुट्टी ली नहीं तो अदरवाइज़ मैं कभी छुट्टी नहीं लेता था और जहाँ भी जाते थे हम अच्छे यानी कहता अपना यदि अपने आप ठीक है तो अगला सब कोई ठीक है इसलिए हम सबके साथ अच्छा प्रेम भाव अच्छा यानी प्यार से बात किया करते थे वो हमें डबल रिस्पेक्ट दिया करते थे इसलिए हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टेट में नहीं आई चाहे वो आंध्रा हो चाहे गुजरात हो चाहे आसाम हो चाहे उड़ीसा हो चाहे हरियाणा हो पंजाब हो हिमाचल हम सब जगह बहुत अच्छी तरह नौकरी करके आए हैं और हमें कोई ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप हर जगह जो है एडजस्ट कर लेते थे और जो थोड़ा जो परेशानी होती थी शुरुआत में उसके बाद तो आप मैनेज कर लेते थे, थे हर चीज़ को और बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपने दिया कि पहले आप आंद्रा में जब आपका ट्रांसफ़र हुआ तो आपने वहाँ पर दो तीन महीने जो है उस भाषा को सीख लिया और भाषा को सीखने के बाद आपको जो है पूरी तरह से वो काम बहुत ही अच्छा लगने लगा और मैनेज कर लिया आपने ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि जहाँ पर जाते हैं वहाँ की भाषा अगर हमको आती है तो फिर परेशानी नहीं होती बहुत कम होती अच्छा धर्म जी ये बताइए कि आप म्यूजिक के साथ आपका संगीत के साथ आपका तालमेल कैसा है म्यूजिक का तो ऐसे हम पुराने गाने ज़्यादा पसंद करते हैं सुनने और अच्छे भी लगते हैं आजकल के गाने में तो हमें यही नहीं पता लगता वो बोल के रहा है और केवल ढम ढम आवाज या तीरती और तो कुछ पता नहीं लगता पहले से बड़े अच्छे गाने होते थे बड़े सिंपल और एक एक वर्ड यानी आदमी को याद भी रहता था और छूता था मन को हम वाकई ये गाने हैं बहुत बढ़िया लगते हैं यानी मन को भी सुंदर लगते थे और तन को भी सुंदर लगते थे और दिमाग को भी अच्छे लगते तो उससे क्या होता है दिमाग भी अच्छी थरावट आती थी आदमी थकावट में है तो पुराने गाने सुन लेते थे तो आराम से नींद आ जाती आप किस तरह के गीत सुनते थे ये दो पिक्चर के भी सुनते थे धार्मिक गीत भी सुनते थे सभी तरह के थे मगर जो आजकल के गीत हैं वो मैं नहीं सुनता मैं केवल न्यूज ही सुनता हूँ गीत हमें पसंद नहीं लगते बच्चों को लगते हैं बच्चे करते हैं हमारी एक छोटी सी पोती है वो तो नाचने लग जाती है ढमढ़ की आवाज़ देखती है जब हाँ जी मगर हम नहीं मैं तो केवल आजकल न्यूज पे ही ज़्यादा ध्यान देता हूँ ना कभी गाने गुने पे ऐसे विश्वास नहीं करता सिद्धर जी आपके परिवार के बारे में बताइए परिवार के बारे में तो ऐसा है मैं जब 74 के अंदर सर्विस करता था यमुनानगर उस टाइम मेरी शादी हुई तो माता पिता जी एक लड़की को देखा है और रिश्तेदारी में गए थे उन्होंने देखे भाई लड़की बड़ी सुंदर है तो सुंदर के साथ साथ उन्होंने ये तो पता नहीं किया ये कितनी पढ़ी लिखी है तो वो जब मैं घर आया जमुनानगर से पिताजी कहने लगे भाई बेटा तुम्हारा तो रिश्ता कर दिया हमने मैंने कहा पिताजी मेरे को तो पूछ लेता था क्या भाई तेरे को क्या पूछना तू मेरा लड़का नहीं है क्या मैंने क्या फिर भी पूछ तो लेना कितनी पढ़ी लिखी है वो कहता कोई हमने नौकरी करानी है उससे तूने क्या लेना पढ़े लिखे से रोटी खानी है तूने ठीक है मैंने कहा नहीं डैडी जी आजकल का जमाना है थोड़ा बहुत अब पढ़ी लिखी हो तो आदमी कहीं इधर उधर सर्विस पे जाएगा तो मनेज तो कर लेगी कहता नहीं नहीं जो हमने कर दिया फाइनल है मैंने कहा पिताजी ये तो ठीक नहीं कहता ठीक नहीं है तो भाई तू गेट खुला अपन जाइएगा हमारे तो ते तेरा कोई संबंध नहीं है तो मैंने क्या पिताजी ने हमें पढ़ाया लिखाया मजदूरी करके बेचारे ने उसने हमें इतना पढ़ाया सब भाइयों को पढ़ाया मेरा बड़ा भाई मास्टर जी है उससे छोटा खेतीबाड़ी करता है उससे छोटा मैं एस रिटायर हूँ मेरे से छोटा एस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से रिटायर है उससे छोटा डॉक्टर है उससे छोटा हमारे सरपंच हैं गांव के तीन बार सरपंच चुने गए उससे छोटा बिजनेस करता है उससे छोटा भी अपना बिजनेस करता है यानी सबको हमने सब सेटल्ड हैं अच्छे बढ़िया खाते पीते हैं अच्छे मकान हैं अच्छा रहन सहन है सबका बहुत अच्छा पर जब मैंने पिताजी को बोला शादी के बारे में, में पिताजी ये तो शादी ठीक नहीं है कहता नहीं भैया यदि करनी है करो नहीं तो आप अपना जहाँ मर्जी जा सकते हो आज़ाद हो मैंने कहा नहीं पिताजी जब आपने बोल ही दिया चलो मुझे मंजूर है जो आप जैसे किया तो जब मैंने शादी की तो मुझे पता लगा सीज इलिटरेट बिल्कुल ठप यानी गुंठा छाप मैंने क्या ये तो कमा बहुत मुश्किल हो है मैंने कहा पिताजी आपने अच्छा नहीं किया अब कर दिया तो शादी तो करनी पड़ेगी मगर उसने चलो इलिटरेट थी मगर उसमें संस्कार थे मेरी तीन लड़की हैं एक लड़का है वो अपने बच्चों को ये कहती थी मैं तो पढ़ी लिखी नहीं पर मैं तुम्हें ज़रूर पढ़ाऊंगी और वो डंडा लेके बैठ जाती थी बच्चों पे और हमारी आप यकीन न करें हमारी बड़ी लड़की है एम मैथमेटिक्स सी सॉरी एम एस सी और उसकी शादी मैंने की हुई है संभाल सम, के तो हमारी मिसेज ने वो कहती है हम यदि मैं नहीं पढ़ी तो बच्चों को जरूर पढ़ाऊंगी तो हमारी बड़ी बिटिया है एमएससी केमिस्ट्री कम बीएड और उसकी शादी मैंने की है संभाल का में उनका हसबेंड आईओसी में सीनियर इंजीनियर एज ए काम करता है और वो पानीपत रिफाइनरी में काम करता है उससे छोटी बेटिया है मेरी एम एस और बी और वो दोनों ही उसका हस्बैंड और वो लुधियाना में शादी की थी मैंने और दोनों ही लेक्चरर हैं गवर्नमेंट जॉब पे हैं और तीसरी बेटिया मेरी उसने डिग्री की हुई है इसमें इंजीनियरिंग की है और बेटा जो हमारा दामाद है वो उसने वो जेई लगा हुआ है जूनियर इंजीनियर और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में बेटिया ने अभी नई जॉब पे है और बेटा मेरे ने किया है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की डिग्री की है और उस टाइम बहुत जब मैंने एडमिशन दुआया था उस टाइम उसका बहुत अच्छा रुतबा था मगर बाद में धीरे धीरे धीरे धीरे इंजीनियरों का वो आप ही जानते हैं इंजीनियरों के कॉलेजों का हाल क्या है बच्चों का क्या हाल है कोई आठ दस हज़ार रुपये से ज़्यादा पे नहीं तो बेटा मेरा भोपाल में सर्विस करता था वो बीस पच्चीस हज़ार लेता था तो 2010 में मैं रिटायर होया मैंने क्या अपने अनुभव का फ़ायदा उठाना चाहिए तो मैंने क्या बेटा तू भाई अपने घर आ जा और फिर मैं अब एज ए गोवर्मेंट कॉन्ट्रेक्टर काम करता हूँ अनलिमिटेड मेरी वह लाइसेंस है और भगवान की दया से दो तीन करोड़ के काम हम कर लेते हैं कभी दो के कर लेते हैं कभी डेढ़ के भी कर लेते हैं कभी तीन के भी और इज्जत से अपनी रोटी हम बाप बेटा कमा के खा रहे हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने परिवार के बारे में चलिए दोस्तों यहाँ पर अभी वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद फिर से हम बात करेंगे धर्म सिंह जी से आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो एम रहो रहोराते भाई भाई देख के चलो आगे ही नहीं पीछे भी दाएं ही नहीं पाए भी ऊपर ही नहीं नीचे भी भाई भाई दरअस के चलो आगे ही नहीं पीछे भी दाएं ही नहीं पाए भी ऊपर ही नहीं नीचे भी भाई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 बड़ा जो किस्मत है तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है बार बार रोना और जाना यहाँ पड़ता है हीरो से हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है ये भाई डरता है क्यों मरने से डरता है क्यों रोकर तू तो जब तक न खाएगा पास की को न जब तक बुलाएगा जिंदगी है चीज का नहीं जान पाएगा रोता हुआ आया है रोता चला जाएगा ए भाई भाई तरह के चलूं, आगे ही नहीं पीछे भी इन नहीं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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में और हम बात कर रहे हैं धर्म सिंह जी से जो करनाल से बिलोंग करते हैं और बहुत ही अच्छा उनकी जीवन स्टोरी उनकी लाइफ स्टोरी को हम सुन रहे हैं और जैसे कि अब एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है कि जीवन में काफ़ी चीज़ें आती रहती उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं और संघर्ष आते रहते हैं तो संघर्ष का जो समय था वो कब था और किस लिए संघर्ष का तो मेन चीज़ तो हमारा शुरू में ही था जब हम पैदा हुए उसके बाद जब हमने स्कूल शुरू किया ना क्योंकि स्कूल का हमारा सबसे टफ जॉब था हमारे गांव से लगभग छः किलोमीटर नीलो खड़ी था और वो सबसे यानी कहने का मतलब तो हमारी लाइफ का सबसे टफ टाइम था पैदल जाया करते थे और हमारे सीधे दौड़ते दौड़ते दौड़ते दौड़ते नीलोखड़ी पहुंच जाते थे आते टाइम हमारा रस्ते में खेत पड़ते थे वहाँ से चारा घास यानी पशुओं के लिए काट के सिर पे रख के वो लेके आते थे फिर उसे काटते थे, थे फिर पशुओं पे डालते थे फिर रात को अपना क्या था हमारे उस टाइम कच्चे घर होते थे कोई इतना बड़े तो वो नहीं थे हमारे पिताजी गरीब थे तो उसके बाद हमारे एक पशुओं का एक जगह थी छैन बोलते हैं उसे यानी घास फूस से तैयार की जाती है तो उसमें ही हम पढ़ते थे लाइन लगा के लाइन होती थी जब बल्ब बुल्ब का को, कोई काम ही नहीं था गांव में बिजली का तो कोई न, दूर दूर का कोई रिश्ता ही नहीं था तो उस टाइम सुबह शाम को हम अपनी चिमनी को साफ किया करते थे राखते और लगा के फिर रात को हम पढ़ते थे हमारे पिताजी हमारे के ऊपरवाच बड़े रखते थे वो ये नहीं रखते थे पढ़ रहे नहीं कभी भाई लैंटा नीचे ना गिर जाए कभी सब कुछ ही जल के राख खाक हो जाए तो बीच में वो टोकते रहते थे नहीं सोए सोए तो नहीं तो उनका हमारे पिताजी का हमारे ऊपर बहुत यानी पूरा पूरा आशीर्वाद था और इसी करके हमने अपने अब भगवान की दया से बहुत अच्छी फैमिली है हमारे गांव में अच्छी यानी फैमिलियों में गिनती होती है ऐसी बात नहीं है मगर सब उसकी दया है हमारे पिताजी की यदि उसने हमें पढ़ाया लिखाया नहीं होता उस टाइम हमें भी मजदूर बना देते तो हम भी वहीं के वहीं रह जाते हैं मगर जो पिताजी ने हमारे किया हमारे लिए हम उसकी कभी भी बदला नहीं चुका सकते बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि पिताजी की वजह से जो है आपको ये सब कुछ मिला है आप पिताजी को श्रेय देते हैं अपना पूरा सफलता का और एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि आप अभी दादा बन गए हैं तो आपके पोती पो पोतरे होंगे तो उनके साथ आपका कैसा रिलेशनशिप है क्या क्या करते हैं आप उनके साथ कब वो आते हैं आपके पास तो किस तरह की बातें होती हैं अगर कोई कहानी उनको सुनाते हैं तो ज़रूर हमें भी सुनाइएगा एक्चुअली मेरे जो बेटा मेर है उसकी शादी हुए दो साल ही हुए हैं और मेरे पास एक पोती है बड़ी छोटी चो, सी पोती है बड़ी प्यारी है लवली है। जब मैं घर में आता वो दूर से ही बोलेगी दा दा दा दा दा दा दा दा दूर से गेट तक पहुँच जाएगी और वो ऊपर यानी अपने पिताजी पे नहीं जाएगी मेरे पे ही जाएगी आके फिर मेरे पास बैठ जाएगी बैठ के फिर वो इशारा करेगी ए की तरफ पा दादाजी वो चलाओ ऐसी और रिमोट लेके अपने हाथ में उसको कहेगी रिमोट देखो बच्चों को इतना हमें उस टाइम कितनी गर्मी भी नहीं लगती है। बच्चों को कितनी गर्मी लगती है वो कहेगी रिमोट दादा दादा ऐसे करते ही रहेगी रिमोट जब तक नहीं चलाऊंगा ना जब तक वो उसके बाद बैठेगी मेरे पास ही गप्पे मारती रहेगी दस बजे तक दादी और दादी के पास और जब सोने का टाइम होगा जब अपने पापा जी के पास जाएगी और अभी तो छोटी है सवा साल की है अभी उसका बर्थडे मनाया था हमने अपने, अपने सबको मिला के अपनी फैमिली को बुला के अच्छा यानी उसका बर्थडे वगैरह मनाया था और बड़ी प्यारी बेबी है बड़ी अच्छी है सारा दिन दादा दादा दादा दादा दा, करती रहती है पापा दादा मम्मी और पापा बस यही बोलते हैं और कुछ नहीं अभी बड़ी अच्छी है तेज है मैं सोचता हूँ वो मेरे से भी तेज़ है हाँ <laughs> जी नहीं गाना गुने में तो मैं विश्वास ही नहीं करता मैं तो एक्चुअली कर्म का पुजारी हूँ मैं तो कर्म में विश्वास रखता हूँ कर्म ही पूजा है कर्म ही सब कुछ है यदि आप अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमें भी अच्छा अब जीवन एक्चुअली नरक स्वर्ग जो होता है ना वो पृथ्वी के ऊपरी है हम कहते हैं ना कोई कहता है नरक बाद में मरने के बाद नहीं यदि हम अच्छा काम करेंगे स्वर्ग यहीं है यदि हम अच्छे दो आदमी से किसी अच्छी बातचीत करेंगे वो भी हमारे से करेंगे यदि हम किसी को नफरत करेंगे तो हमारे से चार गुना नफरत करेगा मैं यही चाहूँगा सब प्यार से मिल के प्रेम से सब सब आदमियों के साथ कोई भी हो छोटा हो बड़ा हो मेरा एक मैं मैं बताता हूँ मैं अपना मैं सुबह सुबह डायरी में दूध लेने जाता हूँ जब मैंने शुरू किया मैं सबको जाके राम राम करता हूँ आज वो राम राम मेरे के एक से कहने के बाद वो सारे ही राम राम करने लग गए हैं तो उनके विचार तो बदले कुछ राम का नाम लेना तो शुरू किया उन्होंने नहीं तो आके बैठ जाते थे जैसे कोई भाई पीठ के बैठा दिए अब वो आते करेंगे राम राम जी राम राम जी राम राम तो यानी एक मैंने विचार दिया उन्होंने सबने विचार पकड़ लिया तो उसमें बुराई क्या है अच्छा है मैं तो ये कहता हूँ सम प्रेम भाव से रहें अपना अच्छा कर्म करें और द्वेष मत करें और ये आप जानते हैं काम क्रोध मोह लोभ अंकार ये छोड़ दे तो अच्छा ही है छूटता तो नहीं हमने भी थोड़ा रखा है जिंदगी में पर हम आप कोशिश करें छूट जाए तो बहुत ही अच्छा है अच्छा धर्म सिंह जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कर्म ही हमको जो है महान बनाता है कर्म के आधार से हम अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा फल मिलता है हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं तो हमको भी उतना ही रिस्पेक्ट रिटर्न में मिलता है एक बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि आप जब कार्य क्षेत्र में काम कर रहे थे अपनी ड्यूटी दे रहे थे उस समय आपको अलग अलग जगह जाना हुआ आसाम गए आंध्रा गए और हिमाचल गए और गुजरात गए तो इन सभी में सबसे अच्छा जगह कौन सा और क्यों थोड़ा बताइए उस जगह के बारे में देखो जी वैसे तो हमारा देश है, महान है सभी जगह अच्छी है वो से बढ़िया है वो से बढ़िया मगर मैं हिमाचल में जो काम किया ना क्योंकि वहाँ का एटमोसफियर बहुत अच्छा था वहाँ शिमला में हम आते जाते थे कुफरी में वो यानी वो तो देखो जी है पिकनिक प्लेस तो है ही है और सुंदर भी है अभी मैं माउंट आबू आने का मुझे मौका मिला मेरे पे ब्रदर जी कहने लगे भाई साहब अगर चलो आपको मगर ये यहाँ भी बहुत आनंद आया यहाँ का जो मैंने मैनेजमेंट देखा मनेजमेंट हो एक नंबर वन मैनेजमेंट है साफ सुथरा सफाई रहने का अरेंजमेंट खाने का अरेंजमेंट और ऊपर आबू टाउ माउंट अबू में गए वहाँ तो एक मिनी शिमला है जैसे बोलते हैं मिनी शिमला वहाँ का एटमोसफियर इतना अच्छा है बहुत जलवायु अच्छी है थोड़ी देर में बारिश हो जाती है कभी धूप निकल जाती है तो यहाँ का भी बहुत साफ़ सुथरा है मगर मैंने एक जगह देखी है सिक्किम सिक्किम की कैपिटल में मैं वहाँ गया था तो वहाँ पर मैंने देखा एक एरिया तो थोड़ा है यार मगर वो क्या साफ सुथरा है वहाँ इवन दोज यदि आज हमारे मोदी जी कह रहे हैं भाई साफ़ अभियान सफाई अभियान होना चाहिए मगर वहाँ पहले से है यदि कोई वहाँ थूकता भी है उसको 200 रुपए रुपये फाइन देना पड़ता है और हिंदुस्तान में तो यही कुछ होना चाहिए यदि कोई गंदी गंदगी फैलाता है तो उस पर फाइन लगे तो तभी ठीक होगा अदरवाइज ये स्वच्छ भारत नहीं हो सकता क्योंकि मैं ऑफिसों में जाता हूं, वहाँ जो पान खाते हैं सब रंग बिरंगे कर देते हैं दीवारों को बाथरूम को टॉयलेट को सब जगह गंदा नज़र आता है इसलिए मैं चाहता हूँ वो मेरी पर्सनल राय है किसी दूसरे पे तो थोपनी नहीं चाहिए यदि यहाँ छोटा मोटा फाइन लगा दिया जाए तो वो थोड़ा सुधार हो सकता है अदरवाइज नहीं और सिक्किम में मैं देख के बहुत हैरान रहा बहुत ही बढ़िया जगह माल रोड है उसकी वहाँ पर साफ सुथरी बिल्कुल एकदम से हर एक वो यानी सन ये है कोई नाइन्टी नाइन्टी एट की बात है नाइन्टी एट में हम गए थे हर एक दुकान के आगे यानी डस्टबिन था यदि आपको कोई चीज़ डालना तो यू प्लीज पुट इन डस्टबिन यानी वहाँ सब दुकानों के आगे एक एक डस्टबिन रखा था यानी अपने आप ही उन्होंने अरेंज कर रखा था यानी उसमें डालना है कोई रोड पर नहीं डालना रोड पर डालोगे तो आपको फ़ाइन देना पड़ेगा यानी सिक्किम में मैंने जो देख अनुभव किया वो बहुत ही साफ़ सुथरी थी और वहाँ पर सब घर के आगे सब दुकानों के आगे डस्टबिन रखे हुए थे यदि आपने कोई भी कोई कचरा टू कूड़ा डालना तो आप उसमें डालिएगा झील तो ऐसे है जी वहाँ सिक्किम में तो माल रोड ही देखने लायक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चीज़ है।, है जी वो माल रोड सिंपल एक रोड है सड़क है तो उस पर इतना साफ सुथरा है वहाँ पब्लिक आती है घूमती है शाम के टाइम पिकनिक टाइम के टाइम में लाइटनिंग अरेंजमेंट है सब कुछ है फुआरे हैं वहाँ पर सब वहाँ यानी पब्लिक घूमती है मगर किसी की भी हिम्मत नहीं होती वो थूक भी दे वहाँ पर यदि दोनों तरफ पुलिस लगी होती है बैठी वै, होती है यदि आपको उसने चेक किया आपने कुछ किया तो उसी टाइम आपको रसीद हाथ में पकड़ा देंगे दो सौ रुपये की इसलिए वो साफ़ सुथरी रहती है और तो सब जगह अपना अच्छा है अच्छा तेलंगाना में गया वहाँ थोड़ा गरीब बहुत थी उस टाइम तो सेवेंटी सिक्स की बात बताता हूँ मैं दो ढाई रुपये में लेबर मिलती थी उस टाइम और गुजरात में गया गुजरात में तो अभी ये पॉलिटिक्स कहते हैं जी एक रुपया गज जगह बेच दी पाँच हज़ार किल्ला तो मुझे मिलता था वहाँ उस टाइम पाँच हज़ार रुपये एकड़ अभी जब मैं गुजरात में गया यह नाइन्टी एट में तो दो पाँच हज़ार रुपये का एकड़ तो क्योंकि वहाँ कुछ होता ही नहीं पहाड़ी इलाका है सब कुछ है। जब कुछ वहाँ कुछ होगा ही नहीं पैदा तो उसकी कीमत क्या होगी वहाँ जितना भी ये इधर जो गुजरात का जो एरिया है इधर का जो समुद्र के किनारे कच्छ एरिया जिसे बोलते हैं वहाँ तो अभी भी पाँच सात हज़ार रुपये किल्ला एकड़ जितनी मर्जी जमीन ले लो तो इसलिए ये है यानी जगह जगह अपना अपना अलग अलग है जैसे वहाँ गरीबी थी या हमारा हरियाणा है पंजाब है ये बहुत अच्छा है बहुत अमीर है खेतीबाड़ी होती है पानी का अरेंजमेंट है तो जहाँ पानी का अरेंजमेंट होगा तो खेती भी होगी तो गुजरात में 50 परसेंट में खेती होती 50 में नहीं होती जिसमें खेती होती है वो खुशहाल है पटेल कम्युनिटी जहाँ रहती है दूसरी जगह वो अपना गरीब भी है सभी जगह ऐसे है जहाँ जहाँ पानी का अरेंजमेंट है इसलिए मैं तो ये चाहूँगा प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी जी ने स्कीम बनाई थी सब दरियाओं को जोड़ देना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि ये सब दरियाएँ एक दूसरे को कनेक्टिड हो जाए जहाँ पर फ्लड आ जाए उसको कन्वर्ट करके डाइवर्ट करके सूखे में डाल दे और सूखे जब जहाँ पर सूखे को पानी चाहिए तो वो पानी भी मिल जाएगा और फ्लड की भी बचत हो जाएगी तो ऐज ए ए इंजीनियर मैं तो ये कहूँगा तो रिवरों को इन्होंने जोड़ देना चाहिए मैं भी पीछे आसाम में गया था वहाँ ब्रह्मपुत्र है इतना पानी आता इतना पानी आता है आके वो समुन्द्र में गिर जाता है तो किस काम का या तो उस पर कोई डैम बनाया या कोई नहरें निकाल ताकि वहाँ को जमीन को खेती को पानी तो मिल सके इतना पानी मैंने तो फ्लड कभी देखा नहीं जितना ब्रह्मपुत्र रिवर में है इतना तो ये जम गंगा में भी नहीं है जमना भी नहीं है जितना पानी जी ब्रह्मपुत्र के अंदर है तो इस पानी को उपयोग सदुपयोग करना चाहिए गवर्नमेंट को हमारी सदुपयोग हो जाएगा तो ये तो हिंदुस्तान वाक्य ही सोने की चिड़िया बन जाएगा एक दिन जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे दोस्त जो इस वक्त इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी काफी अच्छा लग रहा होगा क्योंकि बहुत सारी जानकारियां आप दे रहे हैं और साथ ही साथ अपने अनुभव को सुना रहे हैं और आपके जीवन में जैसे कि बहुत सारे लोगों से आपने मिलना हुआ कुछ एक ऐसे व्यक्तियों के जो आपको बहुत अच्छा लगा उनका स्वभाव या उनकी बातें उनके बारे में बताएँ देखो जी ऐसे मित्र तो सभी मिलते रहते हैं मित्रों की तो यानी जो जैसे हम किसी के से बात करेंगे वैसे वो बात करेंगे मगर जिंदगी में कई बार अच्छे मित्र भी मिले हैं नकम्बे भी मिले हैं सब तरह के मिलते हैं यहाँ पर तो पर जो हमें यानी आपस में दोस्त हम यहाँ पर अभी पीछे गुजरात में रहते थे वहाँ पर थे हम दो तीन मित्र रहते थे हमारे एक मिस्टर एम एस गिल थे एक्शन थे हम थे एक अपने पाल जी थे हमारे हम एक सरकार जी थे तो बड़े प्रेम से रहते थे बहुत अच्छे कालीचरण जी थे बड़े अच्छे प्रेम से रात को दस ग्यारह बजे प्रोजेक्ट से आते थे उसके बाद खाते रोटी खाया ननंद मनाया अपना सोस के चले गए वो तो डेली का रूटीन ये था बहुत अच्छा ज़िंदगी लाइफ यानी जब हम सोचते थे भाई मेरी बदली गुजरात में कर दी टफ लगती थी मगर उसके बाद वो धीरे धीरे रिलइज़ होगी थी और बहुत बड़ा अच्छा ज़िंदगी क्या बैठे वैसे तो हम सभी जगह मिलते थे क्योंकि हमारी पोस्टिंग क्या था इंडिविजुअल ज़्यादातर इंडिविजुअल होती थी ऐसे जी मैं सब अपने ऑफिस ऑफिसर जी हमारे जितने थे एक्स हाँ नहीं वो तो हमारे सबसे यानी जो चीफ इंजीनियर थे श्री मलखान सिंह जी और वो औ, मैं उनकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ दिले जान से और उसने भी मुझे बच्चे की तरह ही ट्रीट करते थे और मुझे अपनी ज़िंदगी में लाइफ में जब तक सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन में रहा तो मैं उसके टाइम में यानी कभी मुझे कोई परेशानी नहीं मिली और मैं उसका दिल से यानी तय दिल तय उनका शुक्रिया गुजार करता हूं और उनकी उम्र की लंबी उम्र की कामना करता हूं भगवान उनको अच्छी यानी सेहत बख्शे और लंबी उम्र दे धर्म सिंह जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जिन्होंने आपको बहुत ही अच्छा रिस्पेक्ट दिया और आपको बहुत ही अच्छी तरह से अपने ड्यूटी टाइम पे उनके साथ आपका अच्छा तालमेल बैठा उनके लिए आपने शुभकामना की है और चलिए जाते जाते मैं कहूँगा कि बहुत सारी बातें हो रही हैं और जो गीत आपको पुराने गीत जैसे कि आपने कहा था पुराने गीतों में जैसे कौन सा गीत ज़्यादा आप सुनते थे एक गीत होता था कुर्सियां खाली खाली गेरे, ये चिड़िया का बसेरा ये जोकर फिल्म होती थी उसका वो मुझे अच्छा लगता था यानी संसार है ना सब एक ही जैसा है खाली खाली खाली खाली खाली यानी यानी कुर्सियां सब कुछ यदि उस पर कोई बैठेगा तो, तो संसार बनेगा ना तो यानी वो एक जोकर फिल्म थी ना मुझे यानी अंदर खाते बहुत अच्छी लगती थी फसाना चश्मा उतारो फिर देखो यारो दुनिया नई है चेहरा पुराना कहता है जो कर हंसाया बनके के तमाशा मेरे आया मेरे ने आया हिंदू ना मुस्लिम पूर्व ना पश्चिम मजहब है अपना हंसना हसाना कैसा है जो घर जो कर फिल्म का बहुत ही प्यारा सा आपने गुनगुनाया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जाते जाते मैं कहूंगा कि आपका सेहत का क्या राज है क्योंकि अभी सिक्सटी फाइव प्लस होने के बावजूद भी आप अच्छी तरह से बोलते हैं चल फिर रहे हैं आपका सेहत को कैसे आपने मेंटेन किया शेष का सबसे पहला तो ये राज है मैं हर वक्त खुश रहता हूँ मैं कभी भी यानी चाहे मुझे कोई नाराज़ भी हो तब भी मैं खुश रहता हूं और मेरा ये एक विचार था जब मैं सर्विस में रहता था मैं सब अपने जितने वर्करों को एक घंटा टाइम देता था उनको बोलता था भी खुश खुशी की बातें बात करो यानी आप अपने विचार रखो कोई यानी उसको बोलता था भी कई नाराज़गी मेरे से हुई तो आप मुझे बताइएगा ताकि मैं उसको शॉर्ट आउट करूँ तो मगर वो एक घंटा हम टाइम देते थे जिसमें हम उसको खुशी का आनंद गहन करते थे और मैं आज भी बड़ा खुश रहता हूँ अपना भगवान की दया से भगवान ने भी मुझे खुश रखा है अपने आप भी खुश रहता हूँ और सुबह मैं सैर करता हूँ एक्सरसाइज करता हूँ मेन तो मैं डाइट अपनी बड़ी कंट्रोल रखता हूँ मैं ज़्यादा अनाज पर विश्वास नहीं करता मैं दो फुल सुबह खाता हूँ दो शाम को खाता हूँ बस इतनी सी मेरी डाइट और मैं कोई कुछ नहीं शाम को एक दूध का गिलास पीता हूँ नहीं तो अपने का जो नित कार्य है मैं वो अपना कार्य करता रहता हूँ और इसी यही मेन चीज़ है कहीं लोग रोटी के पीछे पड़ जाते हैं कोई चीज़ के कोई इवन रोज मैं कहीं शादी में जाता हूँ तो मैं कुछ नहीं खाता थोड़ा ले आ अपना आ जाता हूँ अपनी डाइट पे मेरा अपना पूरा वो कहकर एक हम छोटी अपनी क्लासों में पढ़ते थे चाट मिर्च और तेल खटाई कभी ना खाना मेरे भाई खाकर तुम बीमार रहोगे दूध दही की मक्खन खाओ दूध दही की मक्खन खाओ अपनी सेहत खूब बढ़ाओ जो बच्चा निस्दिन फल खाता अपनी सेहत खूब बढ़ाता बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे सभी दोस्तों को काफ़ी अच्छा लगा धर्म सिंह जी आपने जो भी अनुभव सुनाया है बहुत ही प्रेरणादायी आपके जीवन का अनुभव रहा है और हम सभी को बहुत ही अच्छा लगा और इस कार्यक्रम के जुड़ने के लिए अपनी जीवन की बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया तो श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर हम आपके साथ होंगे और आप सदा खुश रहें मस्त रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमें और धर्म जी को दीजिए इजाज़त नमस्कार आप सुन है रेडियो माधुन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कते रहो मरेगा भी यही जिएगा भी यही जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहा जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहा जब हमको हमने जहाँ अपने यही दोनों जहां इसवा जाना कहा कल भी कोई दोहराएगा तो ये ये रही जीवन संधि कल भी कोई दोहराएगा तो जब को हंसाने ने बहरू रूप बदल गया स्वर्ग यही नर्क यहाँ इस सिवा जाना ये चाहे जब हम को तो हमने वही हमने जहाँ अपने यहीं दोनों जहाँ इसके सिवा जाना कहा